शिवानंद स्मृति संग्रह गुरुदेव की पुण्य स्मृति था। स्वामी अक्षयानंद ठीक सन तारीख याद नहीं है तो भी जहाँ तक स्मरण है 1920 सौ ईस्वी के आरंभ में किसी समय मैं श्री रामकृष्ण मठ बेलूर मठ में सम्मिलित हुआ था और उसी साल श्री श्री माँ का शरीर त्याग हुआ था पहले मैं गवर्नमेंट के दातव्य चिकित्सालय में नौकरी करता था एक दिन समाचार पत्र में बेलूर मठ के प्रेसिडेंट स्वामी ब्रह्मानंद जी के नाम से एक विज्ञप्ति निकली उस समय तक मैं श्री राम कृष्ण मिशन या श्री राम कृष्ण के संबंध में विशेष कुछ नहीं जानता था एक मित्र से पता लगा कि बेलूर में एक मठ है वहाँ एक दवाखाना भी है उस दवाखाने में वेतन नहीं दिया जाता जीवन भर खाने पहनने और अस्वस्थ होने पर चिकित्सा सेवा शुश्रूषा आदि का प्रबंध किया जाता है मैंने सोचा कि ऐसी नौकरी अपूर्व है एक पोस्टकार्ड पर उसी दिन मैंने स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज के पास उनके दवाखाने में नौकरी के लिए प्रार्थना पत्र भेजा कुछ दिनों बाद भुवनेश्वर से उनके हाथ का उत्तर मिला उन्होंने लिखा तुम नीचे लिखे पते पर अर्थात स्वामी शारदानंद उद्बोधन कार्यालय बाग बाजार जाकर मिलो वह तुम्हारा सारा प्रबंध कर देंगे तुम्हारे लिए आज ही मैंने उन्हें पत्र भेजा है इसके पश्चात मैं उद्बोधन कार्यालय में जाकर स्वामी शारदानंद महाराज से मिला उन्होंने मुझसे बातचीत की और मेरा काशी सेवाश्रम में जाना निश्चित किया मुझे एक चिट्ठी दी और उसे लेकर मठ में जाने के लिए कहा यह भी बताया कि आज दो साधु काशी जाएंगे तुम उनके साथ काशी चले जाना बेलूर मठ पहुंचकर मैंने एक साधु को वह चिट्ठी दी उसे लेते ही वह ऊपर चले गए और थोड़ी देर में आकर कहा दो साधु भोजन कर रहे हैं तुम भी उनके साथ शीघ्र भोजन कर लो भोजन के अनंतर मैं उन दोनों के साथ मठ के बरामदे में आया वहां एक वृद्ध शांत साधु खड़े थे उन दोनों साधुओं ने उन्हें प्रणाम किया देखकर मैं भी उनके श्रीचरणों में प्रणत हुआ उन्होंने उन दोनों से पूछा क्या इसी लड़के को शरत महाराज ने भेजा है फिर उन्होंने मेरी ओर देखते हुए कहा तुम यहीं रहो ना मैंने कहा जी महाराज यहीं रहूँगा उसके बाद कुछ क्षण सोचकर उन्होंने पुनः कहा शरत महाराज ने जब तुम्हें काशी जाने के लिए लिखा है तो तुम काशी ही जाओ थोड़ी दूर आगे बढ़ जाने पर उन्होंने फिर से मुझे बुलाया और बोले तुम यहीं रहो ना फिर थोड़ा सोच कहा शरत महाराज ने जब पत्र लिखा है तो तुम काशी ही जाओ इस तरह तीन चार बार आना जाना हुआ उनकी बातें बहुत ही हार्दिक तथा स्नेहपूर्ण थी तब तक भी इन साधु महाराज का परिचय मुझे ज्ञात नहीं था बाद में जाना कि ये ही श्री महापुरुष महाराज हैं पूर्वोक्त साधुओं के साथ काशी आकर वहाँ के मिशन के दवाखाने में काम में मैं नियुक्त हुआ श्री श्री ठाकुर के पार्शद शिष्य स्वामी तुरानंद महाराज के साथ मेरी प्राय प्रतिदिन ही भेंट होती थी तीसरे पहर मैं उन्हें प्रणाम करने जाता था वह मेरे ऊपर बहुत स्नेह रखते थे एक दिन दोपहर को भोजन के बाद मैं विश्राम करने जा रहा था उन्होंने पूछा लाटू महाराज को देखा है मैंने कहा नहीं तब उन्होंने इशारे से कहा मेरे साथ आओ उनके साथ गाड़ी में सवार होकर गया देखा एक साधु चित्त होकर लम्बे पड़े हैं उनके ऊपर एक चद्दर है उन्होंने बहुत देर तक उन्हें देखा कि मुझसे कहा उन्होंने महासमाधि में शरीर छोड़ा है तुम इन्हें छूकर प्रणाम करो उसके बाद हम लोग चले आए इधर अद्वैत आश्रम में चंद्र महाराज के पास मैं प्रतिदिन संध्या समय जाता था उन्होंने एक दिन मुझसे कहा हरी साधन तुम सिर दाढ़ी मूछ मुड़ा शिखा रखो और पूजनिया मातृदेवी से दीक्षा ले लो किंतु मैं उसमें राजी न हुआ वह रोज़ अनेक प्रकार के उपदेश देते थे एक दिन पूजनीय हरि महाराज के पास जाकर मैंने कहा महाराज मुझे दीक्षा दीजिए उन्होंने बहुत ही स्नेह के साथ कहा तुम मेरे पास बैठ कर थोड़ा पंखा झलो थोड़ी देर बाद कहा तुम्हारी दीक्षा बाद में होगी अब तुम जिस देवता पर श्रद्धा रखते हो उन्हीं का नाम जप और ध्यान रोज नियमित रूप से करते रहो कैसे जप करना होगा और किस भाव से ध्यान किया जाता है वह उन्होंने मुझे बता दिया उनके कहने के अनुसार मैं रोज़ उसी ढंग से ध्यान और जब करने लगा पांच सात दिनों के अनंतर उन्होंने मुझसे पूछा कैसा लग रहा है मैंने कहा बहुत अच्छा उन्होंने और भी कहा तुम रोज़ पाँच सौ जब कर रहे थे अब उसे और भी पाँच सौ बढ़ा दो कुछ दिनों के अनंतर उन्होंने फिर से कहा और भी एक हज़ार बढ़ा दो इस ढंग से तीस हजार तक जब चलने लगा और चंद्र महाराज के उपदेश के अनुसार सिर मुड़कर कर सिखा भी रख ली काशी में कुछ महीने तक सेवा कार्य करने के अनंतर पूजनी शरत महाराज की व्यवस्था के अनुसार और काशी सेवाश्रम के अध्यक्ष की आज्ञा से मैं अपनी आर्थिक संपत्ति आदि की एक व्यवस्था कर देने के लिए हावड़ा रवाना हुआ रास्ते में गया धाम उतरकर मैंने मृत माता पिता का पिंडदान किया जब बेलोर स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो मैंने सोचा कि बेलोर मठ यहाँ से बहुत समीप है चंद्र महाराज से यहाँ के महापुरुष महाराज की बात मैं पहले सुन चुका था इस कारण घर जाने से पहले उन्हें प्रणाम करने की इच्छा प्रबल हुई और मैं वहीं उतर गया मठ में जाकर महापुरुष जी को प्रणाम किया उन्होंने पूछा कहाँ से आ रहे हो उत्तर दिया काशी से आ रहा हूं तब उन्होंने कहा क्या हो यह होटल है जब चाह आगे मैंने कहा महाराज काशी में आपका नाम सुना था मैं बेलूर स्टेशन पर उतर कर आपका दर्शन करने के लिए आया हूं अभी घर चला जाऊंगा यह देखिए मेरे पास हावड़ा स्टेशन का टिकट है मैं रहने के लिए नहीं आया हूं तब वह मेरी ओर देखते हुए स्नेह के साथ बोले अच्छा तो यहीं रह जाओ उस दिन मैं वहीं रहा दूसरे दिन महापुरुष महाराज को प्रणाम करके मैंने कहा मैं घर जा रहा हूं। उन्होंने कहा कल रात को तुम्हें अच्छी नींद हुई थी कोई कष्ट तो नहीं हुआ था मैंने कहा नहीं महाराज जी कोई कष्ट नहीं हुआ उन्होंने फिर से कहा आज यहीं रहो उस दिन भी मैं नहीं गया इसी तरह तीन चार दिन बीत जाने पर उन्होंने कहा तुम कहाँ जाओगे यहीं रह जाओ उस समय से आज तक दस बारह वर्ष से उनकी कृपा से मठ में मेरा निवास हो रहा है मठ में रहते समय एक दिन संध्या के अनंतर महापुरुष जी को प्रणाम करने को गया उन्होंने मुझे प्यार से बिठा कर कहा आओ बैठो उस समय कमरे में कोई नहीं था उन्होंने मेरे संबंध में अनेक बातें पूछी। घर में कौन कौन है माँ बाप है या नहीं घर में ठाकुर देवता कौन कौन है आदि आदि कुछ दिन मठ निवास के एक दिन दिखाई पड़ा कि मठ में चहल पहल मची हुई है सभी साधु दौड़ धूप में लगे हैं एक साधु से पूछने पर पता चला कि कल स्वामी विवेकानंद जी की तिथि पूजा होगी कल हमें ब्रह्मचर्य व्रत दिया जाएगा किंतु मैं ब्रह्मचर्य का क्या है ब्रह्मचर्य क्या है यह नहीं जानता था तो भी उसी क्षण मैंने किसी अज्ञात प्रेरणा से परिचालित होकर महापुरुष महाराज के कमरे में जाकर उनसे प्रार्थना की आप मुझे कल ब्रह्मचर्य दीक्षा देंगे उन्होंने उत्तर में कहा राजा महाराज इन लोगों में किसी किसी को ब्रह्मचर्य दीक्षा देंगे मैं उनसे कह दूंगा वह तुम्हें भी ब्रह्मचर्य व्रत में दीक्षित करेंगे आज दोपहर को बलराम मंदिर में महाराज से आज्ञा लेने के लिए ये लोग जाएंगे। तुम भी इनके साथ वहाँ जाना और मेरा नाम लेकर कहना कि महापुरुष महाराज ने मुझे भी ब्रह्मचर्य दीक्षा देने के लिए कहा है दूसरों के साथ मैं भी बलराम मंदिर पहुंचा। महाराज उस समय पलंग पर बैठे थे साथियों ने उन्हें प्रणाम किया अंत में मैंने भी प्रणाम कर कहा महापुरुष महाराज ने मुझे ब्रह्मचर्य दीक्षा देने के लिए आपसे प्रार्थना जताने को कहा है उन्होंने कहा आज सुबह से मुझे दस्त हो रहा है मैं जा नहीं सहूँगा महापुरुष महाराज ही तुम लोगों को ब्रह्मचर्य देंगे मठ में आकर सारी बातें जताने पर महापुरुष महाराज प्रसन्न होकर बोले वे लोग उपवास रहेंगे तुम ठाकुर का प्रसाद खा लेना वे लोग जैसे जैसे काम करेंगे तुम भी उनके साथ वैसे ही करते रहना उस बार हम आठ व्यक्तियों को ब्रह्मचर्य व्रत मिला उसके अनंतर महापुरुष जी के स्नेह और प्यार से आनंद के साथ दिन बीतने लगे कुछ दिनों के बाद उन्होंने मुझे सागर द्वीप के मेले में सेवाकारी के लिए भेजा वहाँ से लौट आने पर महापुरुष जी की आज्ञा लेकर मुझे अपनी पैतृक संपत्ति का अपना अधिकार बड़े भाइयों को लिख देने के लिए घर जाना पड़ा घर जाने के दो दिन बाद मुझे प्रबल जर आ गया दो दिन बेहोश पड़ा था एलोपैथ डॉक्टर बुलाए गए होश आने पर सुना कि मुझे डबल निमोनिया हुआ है उस पर दूसरे दिन से रक्त आमाचय होने लगा वह भी क्रमशः प्रबल होता गया तेरह दिन चिकित्सा करके डॉक्टर जवाब दे गए बाद में एक वैद्य बुलाए गए चौबीस दिन चिकित्सा करने के अनंतर उन्होंने कह दिया मुझसे और कुछ ना होगा इन सारी बातों को विस्तारित रूप से महापुरुष जी को मैंने एक पत्र में लिखा उत्तर में आशीर्वाद और अभयवाणी देकर उन्होंने लिखा मैं श्री श्री ठाकुर से प्रार्थना करता हूं कि तुम निश्चय अच्छे हो जाओगे मैंने मेदिनीपुर आश्रम को पत्र लिख दिया कि तुम वहाँ जाकर रहोगे और अपना इलाज कराओगे अच्छे हो जाने पर मठ चले आना मेदनीपुर सेवाश्रम में लगभग दो मास तक रहकर पूर्ण आरोग्य लाभ करके मैं मठ लौट आया मठ में कुछ दिनों तक रहने के बाद उन्होंने मुझे बांकुड़ा दुर्भिक्ष केंद्र में सेवा कार्य के लिए भेजा वहां लगभग आठ महीने तक सेवा कार्य करके मैं मठ लौटा बाद में महापुरुष महाराज और शरद महाराज ने मुझे बुलाकर कहा कि हम तुमसे कहते हैं तुम दवा खाने में जाकर काम करो इससे तुम्हारा कल्याण होगा उस दिन से मैं दवा खाने में काम कर रहा हूं उन दिनों मठ में सुबह का जलपान आठ बजे एक सिगरेट का डब्बा भर लाई दिया जाता था किंतु मैं रोगियों को छोड़कर उसे खाने के लिए नहीं आ सकता था दोपहर को बारह बजे सबके साथ पंगत में बैठ कर भोजन करता था पता लगने पर महापुरुष जी ने अपने बाल भोग से प्रसादी दो संदेश मिठाइयों में से एक मुझे रोज देने की आज्ञा अपने भंडारी को दे दी इस प्रकार से कुछ दिन बीत गए उसके बाद मुझे पुनः डबल निमोनिया और कठिन दमा रोग हो गया कलकत्ते से डॉक्टर आकर रोज देखकर औषधि दे जाते थे क्रमशः रोग प्रबल हो उठा रोग की यंत्रणा और दमा रोग से मैं बहुत ही कष्ट पाने लगा एक दिन तीसरे पह डॉक्टर ने आकर कहा इन्हें अब और कोई औषधि देने से कोई फल न होगा आज की रात नहीं बीतेगी अनंग महाराज ने डॉक्टर से अनुरोध किया कि और कुछ ना हो तो जिससे रोग यंत्रणा से यह कुछ आराम पा सके उसी की कोई व्यवस्था कर दीजिए उत्तर में डॉक्टर साहब ने कहा इनके शरीर की जो हालत है उससे कोई औषधि यह सहन न कर सकेंगे संध्या से दमा और रोग कष्ट क्रमशः बढ़ने लगा मैं प्रतिक्षण मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगा तकियो को गोदी में लिए बैठा रहा उधर कष्ट से आंसू निकलकर तकिया भींग गया था घड़ी में आठ नौ दस बज गए मुझे याद आया कि डॉक्टर कह गए हैं कि आज रात को मृत्यु होगी किंतु अभी तक तो मृत्यु नहीं आई परेश महाराज लालटेन लेकर रात भर बैठे थे शीतकाल का समय था बाहर कोहरा छाया हुआ था मैं स्वामी जी के मंदिर के सामने मेमोरियल घर के नीचे था रात को तीन बजे वेदना से अधीत होकर मैं मृत्यु को बुलाने लगा इसी समय परेश महाराज ने कहा केशव तुम थोड़ी देर अकेले रह सकोगे तब तक मैं शौच आदि कर आता हूँ परेश महाराज के चले जाने पर मैं बैठा ही था इतने में सहसा किवाड़ खुल गए और किसी ने मुझे बुलाया केशव देखा महापुरुष जी स्वयं खड़े हैं वह धीरे से बोले, रात तुम्हें बहुत कष्ट से बीती है डॉक्टर कुछ भी क्यों न कहे मैंने शिश्री ठाकुर से प्रार्थना की है तुम अच्छे हो जाओगे तो बात क्या है जानते हो बेटा जन्म जन्मांतरों का कर्म फल तो भोगना ही होगा उनकी कृपा से सोलह आने के स्थान में एक आने में समाप्त हो गया उस समय उनकी बात से मैं अपने को बहुत स्वस्थ समझने लगा मैंने कहा महाराज बाहर बहुत घुरा और ठंड है आपको ठंड लग जाएगी आप चले जाइए अब मैं अपने को स्वस्थ समझ रहा हूँ वह किवाड़ लगाकर चले गए आश्चर्य की बात है कि उस दिन से मैं धीरे धीरे अच्छा हो चला और फिर दवा खाने में काम करने लगा उन्होंने परेश महाराज से कह दिया कि मेरे खर्च में से केशव के लिए रोज़ घी दूध का प्रबंध कर देना और मुझसे कहा आज से तुम मिट्टी की नई हंडी में अपना भात पकाकर खाना और रात को ठाकुर की प्रसादी पूड़ी और पांव भर दूध लेना और तीसरे पर्व कुछ फल और मिठाई देने के लिए मैं भंडारी से कह दूंगा इस तरह साल बीत गया मेरा दमा अच्छा हो गया शरीर भी स्वस्थ हुआ